श्री रामकृष्ण भक्त मालिका मथुरानाथ विश्वास इसी बीच मथुर के मन में तीर्थ भ्रमण की इच्छा जागी इधर ठाकुर लगभग सात महीने कामार पुकुर में बिताकर अठारह सौ ईस्वी के अगहन मास में पहले से अच्छा स्वास्थ्य लेकर दक्षिणेश्वर लौटे तब मथुर ने निश्चय किया कि अपने पूर्व संकल्पित तीर्थ दर्शन के लिए उनको भी सांस ले जाएंगे इस प्रस्ताव पर सहमत हुए और भांजे को साथ लेकर सत्ताईस अपनी पत्नी तथा सौ से भी अधिक मित्रों के साथ बाबा को लेकर चले पहले वैद्यनाथ के दर्शन तथा पूजन के लिए वे कुछ दिन देवघर में ठहरे वहां पर एक विशेष घटना हुई देवघर के एक अभावग्रस्त गांव के लोगों की दुर्दशा देखकर ठाकुर का हृदय करुणा से अभिभूत हो उठा उन्होंने मथुर से कहा तुम तो माँ के दीवान हो इन्हें सिर पर लगाने के लिए तेल एक एक धोती तथा एक दिन भर पेट खाना दो पहले तो मथुर सहमत नहीं हुए बोले बाबा तीर्थ यात्रा में बहुत खर्च होगा इन लोगों की संख्या भी काफी अधिक दिख पड़ती है इन्हें खिलाने पहलाने में पैसे की कमी पड़ सकती है ऐसे हालत में तुम्हारा क्या कहना है पर उनकी बात भला कौन सुनता ग्रामवासियों का दुख देखकर बाबा के नेत्रों से अनवरत आंसू बह चले थे हृदय में अपूर्व करुणा का संचार हुआ था उन्होंने कहा जा फिर मैं तेरी काशी नहीं जाता मैं इन्हीं के साथ रहूंगा इनके कोई नहीं है मैं इन्हें छोड़ नहीं जाता यह जा कहकर वे बच्चों के समान जीत पकड़ उन गरीबों के बीच जा बैठे, उनकी देखकर ने कलकत्ते से वस्त्र मंगाए और सब कार्य संपन्न किया, तथा बाबा ने ग्रामवासियों का आनंद देख आनंद देखकर के साथ उनसे और प्रफुल्लता पूर्वक मथुर के साथ काशी यात्रा की वैद्यनाथ धाम से वे सब सीधे वाराणसी पहुंचे काशी धाम पहुंचकर मथुर बाबू के ने केदार घाट पर एक दूसरे से लगे हुए दो मकान किराए पर लिए यहाँ पर उन्होंने पूजा दान, आदि सभी कार्यों में खुले हाथ किया। यह देखकर अथवा मकान से बाहर कहीं भी जाते समय उनके आगे पीछे चौबदारों को चांदी का छत और दंड लेकर चलते देखकर कर लोगों ने उन्हें कोई राजा महाराजा समझ लिया था ठाकुर का आदेश पाकर कुछ कृपण होते हुए भी मथुर ने काशी में कल्पतरु होकर दान पुण्य किया जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता थी उसे वही वस्तु प्रतीत नहीं हुई तो उन्होंने कह दिया अच्छा एक कमंडलू दे दो उनका त्याग देख कर मथुर की आंखें सजल हो उठी काशी प्रवास में मथुर की व्यवस्था के अनुसार ठाकुर प्राय प्रतिदिन ही नाव में बैठकर विश्वनाथ दर्शन को जाया करते थे इसके अतिरिक्त मथुर ने अन्य देवी देवताओं के दर्शन की भी समुचित व्यवस्था की थी पांच सात दिन काशी में निवास करने के पश्चात ठाकुर ने मथुर बाबू के साथ प्रयाग जाकर संग्राम में स्नान संगम में स्नान किया तथा वहाँ तीन दिन तक निवास भी किया प्रयाग से लौटकर मथुर बाबू पुनः वाराणसी आए तथा वहाँ एक पक्ष बिताकर वृंदावन धाम के दर्शन को गए वृंदावन में वे निथुवन के निकट एक मकान में ठहरे तथा अपनी बाबू सबके साथ, सब साथ पुनः काशी आए और विश्वनाथ को विशेष वेश का दर्शन करने के उद्देश्य से अठारह सौ अड़सठ ईस्वी के वैशाख मास तक वहां ठहरे वाराणसी से मथुर बाबू की गया हम जाने की इच्छा थी परंतु इस पर ठाकुर की विशेष अनिच्छा होने के कारण उस संकल्प को त्याग कर वे कलकत्ता ज्योतिभाग में बाबू के साथ पुनः दक्षिणेश्वर लौट आए श्री वृंदावन से ठाकुर राधा कुंड तथा श्याम कुंड की रज लेते आए थे दक्षिणेश्वर आकर उन्होंने उसका कुछ अंश पंचवटी के चारों ओर छिड़क दिया और बचा हुआ अंश अपने ही हाथों अपने साधन में स्थापित करते हुए कहा आज से स्थान श्री वृंदावन के समान देवभूमि विभिन्न स्थानों से वैष्णव गोस्वामियों तथा भक्तों को निमंत्रण दि भेज कर पंचवटी में एक महोत्सव का आयोजन किया था उसमें मथुरबाबू ने प्रत्येक गोस्वामी को सोलह रुपये तथा वैष्णो भक्तों को एक एक रुपया दक्षिणा प्रदान की थी उपरोक्त तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात एक बार ठाकुर मथुर बाबू के साथ कालना तथा नवद्वीप गए थे कालना प्रवास में एक दिन ठाकुर भगवान दास बाबा जी के दर्शन करने गए और लौटकर कर मथुर बाबू से बाबा जी की उच्च आध्यात्मिक अवस्था की बड़ी प्रशंसा की उसे सुनकर मथुर बाबू भी बाबा जी के दर्शन को गए तथा आश्रम के देव विग्रह की सेवा और एक दिन विशेष महोत्सव की भी व्यवस्था कर दी यह संभवतः 1877 की बात है ठाकुर के भतीजे अक्षय के देहांत के कुछ समय बाद ही मथुर बाबू ठाकुर को साथ लेकर अपने जमींदारी के क्षेत्र तथा गुरुगृह को गए थे मथुर की जमींदारी में एक स्थान पर ग्रामवासी नर नारियों की दुर्दशा और गरीबी देख ठाकुर उनके दुख से द्रवित हुए और मथुर द्वारा निमंत्रण भिजवाकर उन्हें सिर पर लगाने के लिए तेल एक एक नया वस्त्र तथा भरपेट भोजन दान कराया मथुर बाबू उस समय ठाकुर को सांस लेकर चूर्णी की नहर के किनारे भ्रमण कर रहे थे साथ खीरा के निकट सोना बेड़े नामक गांव में उनका पैतृक निवास था उसके निकट के सभी गांव उन दिनों उन्हीं की जमींदारी में आते थे ठाकुर को साथ लेकर उस बार वे वहीं गए हुए थे वहां से उनका ग्रिह, ग्रिह अधिक दूर नहीं था। उन दिनों धन संपत्ति के के विभाजन को को लेकर उनके गुरु परिवार में विवाद विवाद चल रहा था। इस सुलझाने लिए ही उन लोगों ने मथुर बाबू को बुलवा भेजा था उस गांव का नाम था ताला मागरों मथुरबाबू ने वहां जाते समय ठाकुर तथा हृदय को अपने हाथी पर बैठाया तथा स्वयं पालकी में गए मथुर के गुरुपुत्रों के प्रेमपूर्ण आतिथ्य में कुछ सप्ताह बिताने के पश्चात ठाकुर दक्षिणेश्वर लौट आए लगातार वर्ष तक अपने संपूर्ण मन से ठाकुर की सेवा में लगे रहकर मथुर बाबू का मन कितना निष्काम हो चुका था इसके निदर्शन के लिए यहाँ एक ही घटना का उल्लेख काफी होगा एक बार शरीर के एक विशेष संधि स्थान पर फोड़ा हो जाने के कारण मथुर बाबू ने बिस्तर पकड़ लिया था उस समय उन्हें ठाकुर के दर्शन के लिए विशेष आग्रह व्यक्त करते देखकर कर हृदय ने वह बात ठाकुर को बताई सुनकर ठाकुर बोले मैं जाकर क्या करूंगा क्या मुझमें उसका फोड़ा ठीक कर देने की क्षमता है ठाकुर के न आने पर मथुर बारम्बार आदमी भेजकर उनसे कातर प्रार्थना करने लगे उनके उस व्याकुलता के फलस्वरूप अंत में ठाकुर को जाना ही पड़ा उनके आने पर मथुर के आनंद की सीमा नहीं रही वे अत्यंत कठिनाई से उठकर तकिए का सहारा लेकर बैठे और बोले बाबा थोड़ी चरण धूली दो ठाकुर बोले मेरे पैर की धूली लेकर क्या करोगे क्या उससे तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा इस पर मथुर बाबू ने कहा बाबा मैं क्या ऐसा ही हूं जो तुम्हारी चरण धूली फोड़े को ठीक करने के लिए चाहूंगा उसके लिए तो डॉक्टर है ही मैं तो भाव सागर पार होने के लिए तुम्हारे चरण की धूली चाहता हूँ जब बात सुनते ही ठाकुर भावाविष्ट हो गए बीच ने उनके चरण अपने मस्तक में लगा लिए और स्वयं को अनुभव किया, उनके आंखों से आनंददा बनने लगे एक दिन भावावेश में ठाकुर ने मथुर से कहा था मथुर तुम जब तक हो तब तक ही मैं यहां रहूंगा यह सुनकर मथुर आतंक से शिहर उठे और विनयपूर्वक बोले ऐसा क्यों बाबा मेरी पत्नी और पुत्र द्वारकानाथ की भी तो तुम्हारे प्रति विशेष भक्ति है मथुर को दुखी देखकर ठाकुर ने कहा अच्छा तुम्हारी पत्नी और द्वार जितने दिन रहेंगे मैं भी उतने दिन रहूंगा और बाद में वास्तव में ऐसा ही हुआ संपत्ति विपत्ति सुख दुख मिलन वियोग तथा जीवन मृत्यु रूपी तरंगों से युक्त काल का प्रवाह क्रमशः अठारह ईस्वी को धरती पर ले आया ठाकुर के साथ मथुर के संबंध में वर्ष में पदार्पण किया। गया बीता और के के आधे दिन अतीत के गर्भ में क्रमश हुए। ऐसे समय मथुर ने बुखार से पीड़ित होकर बिस्तर पकड़ा सात आठ दिनों में ही वह बुखार क्रमशः बढ़ते हुए सन्निपात में परिणित हुआ और मथुर की वाचा अवरुद्ध हो गई ठाकुर पहले से ही समझ गए थे माँ अपने भक्त को स्नेह में गोद में उठा ले रही हैं। मथुर के भक्ति व्रत के समापन का समय आ गया है अथा वे हृदय को प्रतिदिन मथुर को देखने के लिए भेजने लगे परंतु स्वयं वे एक बार भी नहीं गए क्रमशः अंतिम दिन आ पहुंचा अंतिम काल आया देखकर कर मथुर को कालीघाट ले जाया गया उस दिन ठाकुर ने उन्हें देखने के लिए हृदय को भी नहीं भेजा अपराध में दो तीन घंटे वे गहन ध्यान में डूबे रहे तथा दिव्य देह में ज्योतिर्मय पथ से भक्त समीप पहुंचकर उसे और अनेक पुण्यों द्वारा अर्जित लोक में स्वयं ही पहुंचा दिया। भाव का उपसम पर ठाकुर ने को निकट बुलाया। उस समय पांच बजे थे वे बोले जगदम्बा के सखियों ने मथुर को दिव्य रथ में चढ़ाया उसका तेज देवी लोक को चला गया बाद में काफी रात गए काली घाट के कर्मचारियों ने लौट कर हृदय को संवाद दिया कि मथुर बाबू ने अपराध में पांच बजे शरीर छोड़ा है सोलह जुलाई अठारह सौ इक्यासी एक दिन ठाकुर के ही श्रीमुख से मथुरनाथ की अपूर्व कहानी सुनते सुनते एक भक्त ने उनके महाभाग्य महा की बात सोचते हुए स्तंभित एवं विफोर होकर प्रश्न किया था मृत्यु के पश्चात मथुर का क्या हुआ महाराज लगता है कि उन्हें निश्चय ही पुनः जन्म नहीं लेना होगा उत्तर में ठाकुर ने कहा कहीं राजा होकर जन्मा है और क्या भोग वासना थी ना इतना ही कहकर ठाकुर ने प्रसंग बदल दिया